तृतीय भाग अनुभूतियां, अध्याय 27, अस्तो महासदमया मानव और सत्य हम सभी को तापत्रय सहन करने पड़ते हैं यह है आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक ताप अर्थात स्वयं से दूसरे प्राणियों से तथा प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न कष्ट प्रायः तीनों एक साथ रहते हैं लेकिन अधिकांश अवसरों में स्वयं हमारे द्वारा उत्पन्न समस्याएं हमारे कष्टों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है जीवन का लक्ष्य क्या है तापत से निवृत्ति सभी दुख और बंधनों से बचने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन आनंद और मुक्ति पाने की कोई संभावना ही नहीं होती तो कोई भी दुख से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक नहीं होता यह संभावना यह अव्यक्त संभावना जीवन का मूल केंद्रीय सत्य है यदि लोगों की यह निश्चित धारणा होती कि बचने का कोई उपाय नहीं है तो कोई हिलता डुलता भी नहीं हम में से प्रत्येक में अमरत्व ज्ञान और सुख की स्पृह है हम सभी जीना चाहते हैं और वह भी सचेतन और आनंदपूर्वक तात्पर्य यह है कि सत, चित और आनंद हमारी आत्मा का हमारे वास्तविक रूप का सार है और जब हम बाह्य जगत का विश्लेषण करते हैं तब भी समस्त दृश्य जगत के पीछे हम इन्हीं को अवस्थित पाते हैं जड़ चेतन सभी पदार्थ अस्तित्वान हैं और सभी वस्तुओं में हमारी चेतना को प्रभावित करने की क्षमता है प्रत्येक वस्तु में एक प्रकार की ज्योति है जो जड़ और चेतन सब में प्रकाशित होती है इस विषय में प्रकार का भेद नहीं है केवल मात्रा का भेद है आंतर जगत की तरह बाह्य जगत में भी सत्ता और चेतना का यह सतत बोध बना रहता है इस तरह हमारे भीतर ही नहीं अपितु सभी बाह्य पदार्थों में सत्य की झलक दिखाई देती है पुनः हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थ सभी की कुछ न कुछ आवश्यकता की पूर्ति करते हैं हम सभी इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं दिन से हम इंद्रिय विशेष का सुख पाने की आशा रखते हैं चाहे वे कैसे ही क्यों न हो सुख की इच्छा हम में सदा बनी रहती है इंद्रिय विषय मन को इसीलिए आकृष्ट करते हैं कि उनसे हमें सुख प्राप्त होने की आशा बनी रहती है इसी कारण हम प्रलोभित होते हैं उस वस्तु की अपनी किसी विशेषता के कारण नहीं इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक बाह्य पदार्थ में स्वयं बने रहने की उसके प्रति हम में चेतना पैदा करने की तथा हमारे मन को आकृष्ट करने की क्षमता होती है अस्थिभाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंत पंचकम आद्यत्र ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्द्वयम देख दिग्दृश्य विवेक लेकिन यदि हम उन पदार्थों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अंतिम विश्लेषण में हम उनके नाम और रूप का ही पता लगा सकते हैं उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते वे जिस सत्ता को अभिव्यक्त कर रहे हैं वह फिलहाल हमारे लिए अज्ञात है नाम और रूप हमारा और बाह्य विषयों का सत्य आवृत कर देते हैं लेकिन सभी नाम और रूप उनके पार्श्व में विद्यमान सत्ता के प्रकाश के मंद रूप में प्रतिबिंबित करते हैं हमारे आंतर जगत तथा बाह्य जगत के सर्व सामान्य आधार तथा चरम सत्ता को उपनिषदों में ब्रह्म आत्मा परमात्मा कहा गया है हम में इस सत्ता अथवा ब्रह्म के साथ संबंध अथवा एकत्व का एक अचेतन बोध सदा बना रहता है यह भले ही बहुत अस्पष्ट बहुत धूमिल हो लेकिन फिर भी वह रहता अवश्य है समस्त आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य इस अस्पष्ट चेतना को सुस्पष्ट करना है यदि हम सचमुच सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने से ही प्रारंभ करना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए जो हम में तथा हमारे अहंकार के पीछे विद्यमान है मैं का मौलिक बोध जब तक आत्मा का मिथ्या तदात्म्य व्यक्तित्व का मिथ्या बोध बना रहेगा तब तक चरम सत्य का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता देह मन और अहंकार के साथ हमारी आत्मा का तादात्म्य बना हुआ है और इस तादात्म्य के काल में हमारी चेतना का केंद्र निरंतर परिवर्तित होता रहता है व्यवहारिक स्तर पर कार्य करते अथवा जीते हुए भी अपनी चेतना को परमात्मा में बद्ध मूल रखा जा सकता है लेकिन देह और मन के साथ मिथ्या तादात्म बने रहने तक यह भी नहीं किया जा सकता कभी हम देह के साथ तादात्म स्थापित कर कह उठते हैं ओह मुझे चोट लग गई मुझे बहुत दर्द हो रहा है कभी मन के साथ तादात्म होता है और हम कहते हैं ओह अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया मुझे इतनी चिंता हो रही है मुझे बहुत दुख है यह सब मिथ्या तादात्म्य है लेकिन इस तात्म्य में जो सामान्य घटक है वह है मैं मैं मैं सदा यह मैं विभिन्न रूपों में उठता रहता है और जब तक यह मैं रहेगा तब तक हम ब्रह्म की एक झलक भी नहीं पा सकेंगे लेकिन एक बात ध्यान देने की है मिथ्या ताजात्म्य के समय भी हमें किसी अपरिवर्तनशील वस्तु का बोध बना रहता है प्रतिबोध विदितम केनोपनिषद और साधक का लक्ष्य यह पता लगाना है कि अपरिवर्तनशील नित्य विद्यमान वह क्या है यह मैं क्या है ज्ञात को कैसे जाने विज्ञातारम्भ अरे केन नीजानी यात अनंत की धारणा के बिना शांत का चिंतन कभी भी संभव नहीं है चाहे वह धारणा कितनी भी अस्पष्ट क्यों न हो एक को स्वीकार करने से ही हम दूसरे को भी स्वीकार कर लेते हैं हम अनंत की परिभाषा नहीं कर सकते विशुद्ध चैतन्य अर्थात ब्रह्म की धारणा नहीं कर सकते लेकिन भले ही उसका वर्णन न किया जा सके पर उसका प्रज्ञा की सहायता से साक्षात्कार किया जा सकता है अपरोक्ष अति चेतन अनुभूति जैसी एक अवस्था होती है सत्य का साक्षात्कार उसे होता है जिसे वह वर्ण करता है तथा जिसके समक्ष व प्रकट होता है अद्वैत के दृष्टिकोण से तुम स्वयं अपना ही चयन या वर्ण करते हो क्योंकि यह आत्मा या सत्य तुमसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है और यदि तुम स्वयं को सत्य के ज्ञाता के रूप में चुनो और उसके लिए प्रयत्न करो तो तुम वही हो जाओगे अद्वैत की दृष्टि से आध्यात्मिक साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार ही है द्वैत परक दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर वर्ण करता है भगवान की कृपा उन पर होती है जिन्हें वह चुनता है लेकिन यहाँ भी व्यक्ति की जीव की समस्या बनी रहती है भगवत कृपा उन्हीं पर होती है जो उसके लिए तत्पर है जिन्होंने पवित्रता के लिए कठोर साधना की है अचानक पवित्र जीवन की ओर मुड़ने वाले तथा कथित पापियों के जीवन में भी उनके पाप कर्म ही उन्हें उनके निकृष्ट मन की गतिविधि की जानकारी प्रदान करते हैं उनमें शुद्धि के लिए अचेतन लेकिन तीव्र संघर्ष होता रहता है द्वैत परक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक अनुभूति का अर्थ भगवत साक्षात्कार है अद्वैत मतानुसार आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार एक ही है द्वैत मत में इन दोनों में अंतर माना गया है पहले आत्म साक्षात्कार होता है उसके बाद भगवत साक्षात्कार होता है लेकिन दोनों पथों में ही अहम बोध का अतिक्रमण करना और आत्मा को पहचानना आवश्यक है वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आत्मा के अन्वेषण के बाद ही होता है साहसी बनो और सत्य का सामना करो निर्मम आत्मा विश्लेषण करो सर्वप्रथम अपनी आत्मा को पहचान कर पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करो तुम्हारी आत्मा प्राय पूरी तरह खो गई है और उसे पुनः पाने पर ही उच्चतर अनुभूति की बात उठ सकती है मानो कि अपनी आत्मा की खोज से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ इस सत्य की स्वीकृति से होता है कि हम न देह हैं न भावनाओं के समूह न स्त्री हैं न पुरुष बल्कि विराट चैतन्य सत्ता के अंगार जो अधिक सत्य है तथा भौतिक जगत से अनंत गुना अधिक मूल्यवान है और हमारे समस्त प्रयासों के आधार के रूप में इस सत्य का बोध बना रहना आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन के मूलभूत नियम जीव तथा विराट के संबंध को निर्धारित करने वाले दो मौलिक सिद्धांत हैं प्रथम सिद्धांत यह है कि व्यक्ति जिसे सत्य समझता है वह उसकी समग्र सत्ता को उसके विचारों भावनाओं और इच्छा शक्ति को आकृष्ट करता है यदि यह असत्य जगत हमें सत्य प्रतीत होगा तो वह हमारे समग्र मन प्राण को अपनी ओर खींच लेगा यदि परमात्मा हमें सत्य प्रतीत होगा तो हम संसार से विमुख होकर अपना समग्र मन भगवान में लगाएंगे संसार को सत्य मानने से हम उससे पूर्ण हो जाते हैं परमात्मा को सत्य मानने से हम एकमात्र परमात्मा से ही परिपूर्ण हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि जो हमारे लिए यथार्थ है हम उसी का अपने पूरे मन से अनुसरण करते हैं अतएव सत्य के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना हमारे लिए आवश्यक है और इस विषय में अनुसंधान करने पर हम एक दूसरे सत्य का आविष्कार करते हैं जो आध्यात्मिक जीवन का दूसरा मौलिक सिद्धांत है और वह है सत्य की हमारी धारणा हमारी अपने प्रति धारणा पर निर्भर करती है बालक के लिए उसकी गुड़ियाएं सत्य जीवंत होती हैं बड़े होने पर उसकी अपने बारे में धारणा बदलने पर गुड़ियाएं अपनी सत्यता खो देती हैं इसी तरह किशोरावस्था यौन तथा वृद्धावस्था में बाह्य जगत की मानव की मान्यता में परिवर्तित परिवर्तन होता है हमारे साथ अपने बारे में ज्ञान तथा जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में निकट का संबंध रहता है हमारा बाह्य जगत का ज्ञान सदा व्यक्तिगत परिवर्तन के बाद ही होता है नेत्र रोग ग्रस्त राजा की प्रसिद्ध कहानी इस बात का दृष्टांत है डॉक्टरों ने राजा को सदा हरे रंग की वस्तुओं को देखने की सलाह दी राजा ने महल बगीचे आदि सभी स्थानों को हरे रंग से रंगने का आदेश दिया लेकिन बुद्धिमान मंत्री ने इसके बदले हरे रंग का चश्मा पहनने का सुझाव दिया तब राजा को सारा संसार हरा दिखने लगा हमारी अपने प्रति धारणा में परिवर्तन होने पर स्वयं को आत्मा समझने पर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है स्वयं को आत्मा समझने पर हम परमात्मा की खोज में लग जाते हैं भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत से अधिक सत्य प्रतीत होने के पूर्व ही हमारी चेतना में हमारी देह आत्मा से अधिक सत्य हो गई होती है सत्य तो यह है कि पहले हमारी चेतना के स्तर में गिरावट आती है उसके बाद हम स्थूल देह तथा बाह्य जगत के बारे में अधिक सचेतन होते हैं